हमें किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं वो सारी बातें हम सुनेंगे तो हमारे साथ राकेश जी हैं पंजाब से जुड़े हुए हैं ऐज ए फ़िज़िकल टीचर वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं फिज़िकल एजुकेशन में एमए किया है और काफ़ी समय से इस फील्ड में जुड़े हुए हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो आप सभी की तरफ से राकेश जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों का भी राकेश जी ये बताइए कि आप अपने बारे में बताइए कि आप कैसे इस फील्ड में आए और आपका अपना जन्म और माता पिता के बारे में आपका इंट्रो ही हो जाए हमारे सभी दोस्तों को विद्यार्थी मित्रों को आपके बारे में पता चले बेसिकली तो हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं ज़िला जीत में नरवाना एक शहर है तहसील है तो वहाँ से बिलोंग करते हैं और हम पूरा बड़ा परिवार था जिसमें माता पिता और चार भाई हैं हम दो बहनें हैं मैं परिवार में सबसे छोटा हूँ तो काफ़ी पिताजी सरकारी सर्विस में रहे हैं नहरी पटवारी की पोस्ट पे और शुरू से ही मेरा रुझान जैसे कि खेलों की तरफ ही था और क्रिकेट में खासकर ज़्यादा था लेकिन बचपन में हम खेल सभी जो कबड्डी वगैरह खो खो और लोकल गेम्स जो होते हैं गिल्ली डंडा वगैरह तो हम सब खेलते थे कोई ऐसा नहीं था लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े होते गए अगली क्लासेस में आते गए तो फिर क्रिकेट की तरफ मेरा जैसे रुझान ज़्यादा होता गया और स्टडी के साथ साथ फिर मैंने ऑप्शन के तौर पर इसको ही चुना हालांकि घर वाले तो साइंस की तरफ जो ज़्यादा कर रहे थे भी आपको साइंस लेके या तो इंजीनियर की तरफ जाना है या डॉक्टरी की तरफ लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स की तरफ ही था और मेरे को पूरा विश्वास था कि स्पोर्ट्स की लाइन में ही मैंने अपना करियर बनाना है और इस करके फिर हम जैसे टेंथ तक गए फिर प्लस वन में आए तो स्कूल की टीम में हमने पार्टिसिपेट किया प्लस वन में तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो टूर्नामेंट हुई उसमें हम जोन लेवल पे तो हम जीत गए थे लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम जाके लूज़ कर गए लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी हमने और नेक्स्ट ईयर हमारा और अच्छा बैच हो गया स्कूल का और नेक्स्ट ईयर हमने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया पूरे डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा में और फाइनल में हमारी एक रन से जीत हुई और वो एक रन ही से जो जीत थी हमारी वो मेरा पूरे करियर का जो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और उस एक रन की वजह से हम डिस्ट्रिक्ट विनर हुए और स्टेट में हमें जाने का मौका मिला और हम स्टेट में हालांकि हम लूज़ कर गए थे लेकिन फिर भी जो स्टेट का पार्टिसिपेट का जो सर्टिफिकेट है वो हमें मिला, मिला पूरी टीम को और उसके बेस पे ही हमने फिर आगे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है चौधरी हरियाणा एग्रीकल्चर चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा में तो वहाँ पर स्पोर्ट्स कॉलेज 1996 की बात है ये तो उसके अंतर्गत हमने अप्लाई किया क्रिकेट में कुछ हमारे सीनियर भी वहाँ थे उन्होंने सलाह दी भी आप यहाँ से ही सारी शिक्षा में स्नातक करें और स्नातकोत्तर एम भी वहीं से करें तो हमने वहाँ पे अपना फिज़िकल वगैरह जो उनका टर्म थे वो किया और सर्टिफिकेट की वजह से उसकी वजह से हमारा एडमिशन वहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज में हो गया जहाँ पर हमें आ, खाना पीना रहना सब व्यवस्था यूनिवर्सिटी की तरफ से थी और Uh, काफ़ी अच्छे और भी गेम्स के वहाँ थे हम क्रिकेट में थे बॉक्सिंग वगैरह और हॉकी फुटबॉल जो नॉर्मली सभी गेम होते हैं सभी गेम्स के हमारे साथ डिग्री में थे फिर वहाँ से हमने तीन साल का यूजी किया अंडर ग्रेजुएसन प्रोग्राम किया और दो साल फिर वहीं से हमने एमए किया फ़िज़िकल एजुकेशन में और लगातार पाँच साल हम वहाँ से नॉर्थ जोन क्रिकेट जो इंटरवर्सिटी है वहाँ हमने प्रेजेंट किया और एक साल एज ए कैप्टन फिर आ, मैंने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया तो आने के बाद फिर ऑप्शन काफ़ी थे गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते थे और दूसरी अदर जॉब में भी फिजिकल इंस्ट्रक्टर भी या जिम के जैसे होता है इंस्ट्रक्टर लेकिन फिर भी हमने आ, एजुकेशन को ही हमने चुना कि हमने एजुकेशन में ही जाना और आठ नौ साल फिर हमने प्राइवेट किया स्कूल में जॉब किया वहाँ पे सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल पढ़ता है और उसके बाद हम इंटरव्यू वगैरह भी रिटर्न टेस्ट जो भी सरकार की तरफ से होते थे वो हम देते रहे तो इस प्रकार 2010 में आके 2001 से 10 तक मैंने वहाँ पे काम किया सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल में और 2010 में फिर हमारा जो चैन है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से एज ए डी की पोस्ट पर जो कि डेमोस्ट्रेट फिजिकल एजुकेशन उस पोस्ट पे फिर हमारा चयन हुआ और तब से लेके अब तक हम हरियाणा सरकार के अधीन जो शिक्षा विभाग है इस पद पर हम अपना काम कर रहे हैं तो ये मेरा छोटा सा कैरियर जो स्टार्टिंग से लेके मैंने पूरा डिटेल में बताया नहीं, नहीं, नहीं। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया राकेश जी और जैसे कि आपने कहा कि फिजिकल एजुकेशन में आप आगे बढ़े और कृषि विज्ञान जो है उसमें यूनिवर्सिटी जो है वहां पर आपने स्पोर्ट्स की पढ़ाई की तो इसमें पढ़ाई में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं किस तरह की पढ़ाई होती है या फिर एक्सरसाइज ही पूरा दिन भर रहता है हमारा शेड्यूल जो Uh, काफ़ी बिजी रहता था क्योंकि स्पोर्ट्स मॉर्निंग और इवनिंग सेशन हमारे मॉर्निंग खासकर जो सेशन रहता था उसमें हमारे को फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करवाई जाती थी जैसे रनिंग वगैरह एक्सरसाइज वग़ैरह क्रॉस कंट्री वगैरह तो शुरू के जो सेशन के ईयर uh, का जो सेशन था जो उसका जो पहले दो महीने हमें बिल्कुल हार्ड प्रैक्टिस करवाई जाती थी और उसके बाद धीरे जो रूटीन में होती है वो प्रैक्टिस सुबह और शाम को फिर दिन में हमारा कॉलेज होता था नौ से एक दो एक डेढ़ बजे तक फिर शाम को दोपहर को हम रेस्ट करते थे दो तीन घंटे का हमें मिलता था और शाम को जो भी जिस गेम से रिलेटेड था जैसे हमारे साथ बॉक्सर भी थे और रेसलर भी थे फुटबॉल के प्लेयर भी थे तो सभी अपने अपने फील्ड में फिर जो स्पेशलाइज कोच थे हम उनके पास अपना गेम की जो टेक्निक है फिर शाम का टाइम हमारा जो पर्टिकुलर गेम था जैसे मेरा क्रिकेट था तो हम वहाँ पे स्किल सीखते थे और प्रैक्टिस करते थे नेट प्रैक्टिस करते थे हर कोई जो भी जिस गेम का था वो अपने फील्ड में चला जाता लेकिन मॉर्निंग असम्बली हमारी सबकी मोस्टली इकट्ठी होती थी नहीं, नहीं। और हम ऐसे करके हमारा पूरा दिन बहुत बिजी रहता था और बीच बीच में हमारे को मैच वगैरह भी लोकल टीम से कई बार हम बाहर से भी बुला लेते थे और जो हमारे जो सब्जेक्ट थे तो सबसे मेन तो क्रिकेट का ही था जो एक सब्जेक्ट जिस गेम से हम स्पेशलाइजेशन कर रहे थे उसके साथ साथ फिर एनाटॉमी फिजियोलॉजी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्थ एजुकेशन योगा भी था हमारे और स्पोर्ट्स किन्जियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान तो इस तरह शरीर से रिलेटेड और दूसरे जो हेल्थ से रिलेटेड हैं वो सब्जेक्ट हमारे रहते थे और साथ में फिर हम इसके अलावा जैसे ग्रेजुएशन में हमने नॉर्मल जो बीए के सब्जेक्ट होते हैं हमने जैसे हिंदी इंग्लिश और संस्कृत लिया हुआ था और हिंदी इलेक्टिव था तो वो सब्जेक्ट भी हम साथ, साथ पढ़ते थे लेकिन अभी जब मैंने बात की जो स्पेशलाइज़ है वो आ, मास्टर डिग्री में जब हम आए तो उसमें जो ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बताया मैंने अभी स्पोर्ट्स मेडिसिन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन योगा तो मास्टर डिग्री में सभी आ, इसी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट थे ताकि हमें पूरी नॉलेज हो जाए गेम बॉडी से रिलेटेड भी, भी क्या क्या बॉडी के अंदर फंक्शन होते हैं और किस तरह मतलब एक हम स्पोर्ट्स पर्सन को तैयार कर सकते हैं और क्या क्या उसके अंदर हमें और ज़्यादा मास्टरी मतलब आए तो इस तरह हमारा जो एमए का तो पूरा दो साल था वो पूरा ही स्पोर्ट्स स्किल्स से और हेल्थ एनाटॉमी से रिलेटेड ही हम सब्जेक्ट पढ़ते थे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपने ये पढ़ाई किया और अपना करियर बनाया तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा या ये जो फ़िज़िकल एजुकेशन जो लेना चाहिए उसको किस तरह से हम लोग अपना करियर बनाते वक्त अगर इसमें जाना चाहते हैं तो टेंथ के बाद कर सकते हैं या ट्वेल्थ के बाद कर सकते हैं कैसा हाँ इसमें ये है कि आज हम देख रहे हैं स्पोर्ट्स का जो इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर इतना ज़्यादा मतलब क्रेज़ बढ़ा है और इसे पहले इतना नहीं करियर के रूप में अपनाते थे लेकिन आजकल तो ऑप्शन बहुत ज़्यादा खुल गए हैं टेंथ के बाद भी सर्टिफिकेट कोर्स होता है फिजिकल एजुकेशन में वो दो साल का होता है वो हम कर सकते हैं कई जगह एक साल का भी करवाया जाता है और प्लस टू के बाद हम बी कर सकते हैं बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन और अगर हमने ग्रेजुएशन किया और अगर हम अच्छे लेवल पे स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे खेले हैं तो उसके बाद हम मास्टर डिग्री कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन में तो हमारे लिए कैरियर की काफ़ी ऑप्शन है और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स uh, टीचर बनने के साथ साथ हमारा जो कैरियर है वो जिम के इंस्ट्रक्टर के रूप में बन सकता है या योगा आजकल जैसे योगा का चल रहा है तो एक साल का योगा का भी आफ्टर uh, ग्रेजुएसन डिप्लोमा होता है मास्टर डिग्री भी होती है और पी तक भी हो रही है आज तो तम वो कैरियर भी अपना सकते हैं साथ साथ जर्नलिज्म में भी जा सकते हैं खेल पत्रकारिता भी आजकल आप देख रहे हैं कोई भी न्यूज़ या मैगजीन ऐसा नहीं होगा जहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कॉलम ना हो या कोई समाचार ना प्रस्तुत हो तो पूरा कवरेज दिया जाता है मीडिया में भी स्पोर्ट्स को तो हम इस फील्ड में भी जा सकते हैं साथ साथ यदि हम देखो आ, किसी भी गेम से जुड़े हैं तो आर्मी एयरफोर्स और नेवी में भी आजकल स्पोर्ट्स कोटे से भर्तियाँ होती हैं और खासकर जो लोकल जैसे किसी भी स्टेट की पुलिस है वो भी स्पोर्ट्स पर्सन को वर्यता प्रदान करती है कि वो आए और इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन मैं कहूँगा एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वर्तमान समय जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है काफ़ी सारे ऑप्शन उनके सामने खुले हैं वो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया राकेश जी मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं तो फिजिकल एजुकेशन में अपना करियर बना सकते हैं स्पोर्ट्स नाम सुन के ही आप सभी चौंक जाते होंगे या समझ जाते होंगे कि किस तरह से अपना करियर बन सकता है हाँ लेकिन इसका जो पैरामीटर है वो शायद हमारे फिज़िकल मेंटेनेंस और अपना फ़िज़िकल फिटनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है जितना हम फिट एंड फाइन रहेंगे तो इसमें आगे बढ़ सकते हैं तो इसके लिए हमें जो हार्डवर्क है वो ज़रूर करना पड़ता है और साथ ही साथ पढ़ाई भी है जितना हम पढ़ेंगे उतना ही हम आगे परफॉर्मेंस भी अच्छा कर सकते हैं बाकी जैसे राकेश जी बता रहे हैं वैसे हम लोग एक साल का भी टेंथ के बाद जो है सर्टिफिकेट कोर्स ले सकते हैं लेकिन सर्टिफिकेट कोर्स से उतना ही आप कमा पाएंगे या उतना ही आप जो है आगे बढ़ पाएंगे लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होता है तो आप जो है आगे लॉन्ग टाइम के लिए आपको जो है बहुत ही अच्छा काम हो सकता है और इन फ्यूचर आपका जो करियर है उसमें बहुत बड़ा एक काम हो सकता है जैसे आप अपने करियर को बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट बना सकते हैं बहुत सारी और भी बातें हैं इसमें जैसे कि कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं कहां-कहां हम लोग जॉब में लग सकते हैं और किस तरह का खुद का भी कुछ शुरू कर सकते हैं इस सारी बातों का जो जानकारी है आगे हम लोग लेंगे लेकिन अभी लेते छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडिस्ट्रेशन रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट पर करियर ऑप्शन सुनते रहो मुस्कराते रहो सब रोते हुए आते हैं सब हस्ता हुआ जो जाएगा। वो जाएगा काशिकंदर काशी का कंद जाने मन कहलाएगा होते हुए आते हैं सब हस्ता हुआ जो क्या था जिसने गुलुम से ताजा गो सिकंदर क्या था जिसने गुलम से प्यार लाएगा रोते हुए आते हैं सब हँसता हुआ जो के जीने की दुनिया को सिखलाएगा ओम पादर का नंदर जान मन कहलाएगा रोके आते हैं सब अखरा नमस्कार दोस्तों करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हमारे साथ विशेष रूप से राकेश जी हैं जो पंजाब से बिलोंग करते हैं बहुत ही अच्छी तरह से हमें करियर इन स्पोर्ट्स के बारे में बता रहे हैं फिज़िकल एजुकेशन के माध्यम से हम अपना करियर कैसे बना सकते हैं वो सारी बातें हमने सुनी और किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं वो भी बातें आपने देखी और इसमें अब हम जानना चाहेंगे राकेश जी से राकेश जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में या फिर फिजिकल एजुकेशन करने के बाद हम लोग अगर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स या फिर डिग्री हम लोग कर लेते हैं तो कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास होते हैं जॉब के लिए और कितना कमा सकते हैं उसमें देखो यदि हम किसी भी प्राइवेट रेकनाइज स्कूल में जाएंगे तो दो तरह के ग्रेड होते हैं एक टीजीटी एक पीजीटी तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने ग्रेजुएसन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपकी पोस्ट मास्टर कैडर की कहलाती है या टीजीटी हम बोल देते हैं तो उसके जो सैलरी पैकेज है वो Uh, अच्छा होता है वो भी नीयर अबाउट फोर्टी थाउजेंड थर्टी फाइव प्लस होता है अगर आपने मास्टर डिग्री किया है और उसके साथ साथ यदि आप यू का जो होता है नेट क्वालीफाई कर लेते हैं तो स्कूल के साथ साथ आप फिर कॉलेज में भी एसोसिएट uh, प्रोफेसर लग सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के और स्कूल लेवल का तो पे यही बताया मैंने अलग अलग स्टेट में सबका अपना अपना है uh, तो फिर भी थर्टी फाइव प्लस तो हो ही जाता है अगर हम देखें तो और यदि कॉलेज में लगते हैं तो कॉलेज का सैलरी वर्तमान समय तो मैं वन लाख प्लस ही मंथली सैलरी है चाहे किसी भी सब्जेक्ट में है लेकिन यहां हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो तो प्रोफेसर भी हम लग सकते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तो काफ़ी तो इसमें भी संभावनाएँ हैं और उसके साथ साथ यदि हम किसी प्राइवेट स्कूल में भी लगते हैं तो यदि हम हमारे अंदर टैलेंट है अच्छा है हम अपनी मास्टरी हमारे जो भी गेम आपने किया है उसमें पूरी मास्टरी है तो वो आपकी आ, टैलेंट पे डिपेंड करता है कि आप कितना मतलब अगर आप बच्चों का वो वहाँ जहाँ जहाँ भी ज्वाइन किया आपने तो सैलरी वो इंक्रीज़ करते रहते हैं यदि आपने अच्छा रिज़ल्ट दिया अच्छे बच्चे वहाँ के खेल गए स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे पोजीशन आ गई तो प्राइवेट स्कूल में भी लगभग पूरा ही वो उनको सैलरी देते हैं जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आपका अगर स्पोर्ट्स की तरफ खेल कूद की तरफ आप अगर ज़्यादा आकर्षित होते हैं आप खेलना पसंद करते हैं तो स्पोर्ट्स में आप अपना करियर बना सकते हैं फिजिकल एजुकेशन में और इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको जो है प्रैक्टिस मैन है आप किस तरह से खेल के माध्यम से अपनी पहचान बनाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी खेल को ले लीजिए आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं या फुटबॉल खेलना चाहते हैं या हॉकी खेलना चाहते हैं जो भी आपकी रुचि हो उस अनुसार आपको अपनी पहचान उस खेल के साथ बनाना होगा जब आप खेल के साथ अपनी पहचान बनाते हो तो दूसरों को भी अच्छी तरह से गाइड कर सकते हो और आपके साथ आप अपने टीम को लीड कर सकते हो तो इसीलिए ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स नाम सुनते ही फिज़िकल आप फिट एंड फाइन होना चाहिए और जिस गेम को आपको पसंद है या आप जिस गेम को पसंद करते हैं उसमें आपकी मास्टरी होना बहुत ज़रूरी है तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं और बहुत कुछ काम कर सकते हैं वैसे आजकल जो स्कूल कॉलेजेस है वहाँ पर तो आपकी ज़रूरत होगी ही लेकिन फिर जैसे कि हम लोग गेम्स जो नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स होते हैं या फिर जिस तरह का जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें अगर आप भाग लेते हैं तो इंडिविजुअली आप उसमें अच्छी अच्छा करते हैं तो वो भी आपका करियर के लिए बहुत सपोर्टिव होता है और सरकारी नौकरियाँ भी मिलती हैं कि इसमें जी सरकारी नौकरी काफ़ी ऑप्शन हैं आज हर एक स्टेट में जैसे कि हम देख रहे हैं स्पोर्ट्स के प्रति आ, इंडिया में कितना रुझान बढ़ा है तो सरकारी नौकरियां भी काफ़ी हद तक लेते हैं स्कूल लेवल पे नहीं कह सकते हम स्पोर्ट्स कोटे से पुलिस में भी भर्ती होती है अब तो और आर्मी में भी हम जा सकते हैं एयरफोर्स में भी नेवी में भी जा सकते हैं तो ऑप्शन के मतलब ऑप्शन काफ़ी खुले हुए हैं या अपना जैसे मैंने पहले बताया अपना प्राइवेट वगैरह वर्क भी अकेडमी भी खोल सकते हैं हम तो कैरियर की संभावना इस क्षेत्र में काफ़ी ऑप्शन हमें मिल जाते हैं यदि हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड फील्ड से जुड़े हैं तो चलिए ये बहुत अच्छी बात आपने बताया कि हम सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं पुलिस या फिर आर्मी में या फिर नेवी में भी जा सकते हैं ऑप्शन तो काफ़ी है लेकिन आपको वही जहाँ भी आपको जाना है थोड़ा सा फ्रेमवर्क अपने करियर को सोचना पड़ेगा अगर आपको स्पोर्ट्स में ही जाना है तो थोड़ा सा काम जरूर करना पड़ेगा और जो भी स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं उनके साथ आपका मेल मिलाप हो उनके साथ बातें करते रहेंगे तो आपको अपना करियर का जो है रास्ता दिख जाएगा और अगर आपने मन में ठान लिया है कि मुझे स्पोर्ट्स में ही काम करना है या उसमें ही अपना करियर बनाना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं कोई दो राय नहीं आप अपना करियर अच्छा बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा करियर बन सकता है आप जिस भी फील्ड में जाएंगे वहां पर अपना जो वर्क है अपना जो कार्य है वो उसके ऊपर आपको जो है सैलरी वगैरह सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है बाकी टेंटेटिव जो नॉर्मल सैलरी है एज ए टीचर या एज ए ट्यूटर आप रहेंगे तो वो जो मिलना है वो तो मिलेगा ही लेकिन जब आपको आगे बढ़ना है पैसा ज़्यादा कमाना है तो उसके लिए आपको अपना जज्बा या जोश जो है खेल के माध्यम से दिखाना होगा एक और बात मैं राजेश जी पूछना चाहूँगा जैसे कि खेल जगत में बहुत सारे नाम हम देख सकते हैं लेकिन स्पोर्ट्स या फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से कुछ ऐसे नाम बताइए जिन्होंने बहुत अच्छा अपना करियर बनाया हो उसमें हम देख सकते हैं आदरणीय हमारे प्रगत सिंह जी हुए हैं हॉकी प्लेयर इंडिया के कैप्टन भी रहे हैं काफ़ी टाइम तक तो एक खिलाड़ी के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं और उन्होंने अपनी काबिलियत के बल पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर तक मतलब वो रह चुके हैं पंजाब के उस तरह हम आदरणीय श्री मिल्खा सिंह जी को भी देखते हैं वो भी अभी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में शायद अपना मतलब योगदान महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं तो इस तरह काफ़ी नाम हैं जैसे क्रिकेट में ले लें या बैडमिंटन में ले लें या जैसे हमारे एथलीट हुए हैं पी टी जी वो भी अच्छी एकेडमी अपना चला रहे हैं तो उन्होंने सबका कैरियर स्पोर्ट्स से ही शुरू हुआ था और बाद में उन्होंने अपने कैरियर के बाद जब उन्होंने संन्यास लिया तो उसके बाद उन्होंने इसी फील्ड से जुड़ने का सोचा आज हम देखते हैं बहुत से जॉब के बाद भी मान लो रिटायर हो गए उसके बाद भी वो अपनी अकेडमी वगैरह जैसे खोल लेते हैं और उसमें अच्छा उनका आने वाले बच्चों को भी उनके अनुभव का फ़ायदा होता है और इस तरह वो अपनी सेवाएं रिटायरमेंट के बाद भी काफ़ी दे रहे हैं एज का कोई मायने रहता यदि आपके अंदर जज्बा है तो, तो एज फैक्टर कुछ नहीं है इसके अंदर तो थ्रू आट लाइफ आप बहुत कुछ कर सकते हैं नहीं, नहीं, तो इस तरह मैंने कुछ नाम लिए जैसे आज भी वो अपना आदरणीय हमारे भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव जी को भी ले ले लीजिए अभी भी आजकल वो हालांकि मैं 2004 में उनसे एक एकेडमी के उस पर दिल्ली में उनको मैंने थोड़ा सा ही मिला था मतलब ज़्यादा बातचीत तो नहीं हो पाई मेरे क्लासमेट थे मनोज जी तो उनके थ्रू मिला था तो जैसा हमने नाइनटीन में देखा तो वैसी फिटनेस आज तक भी उनकी है तो तो मतलब कितना उन्होंने अपने आप को मेंटेन अभी तक भी रखा हुआ है ऐसे और भी बहुत प्लेयर हैं जैसे गोपी चंद जी हैं बैडमिंटन के करियर में वो अभी भी अपनी सेवाएँ कितनी दे रहे हैं जैसे ना तो टैलेंट की बात है ये तो और अपने अंदर जोश और जज्बा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं नामुमकिन ना। राकेश जी अच्छी बात आपने बताया और बहुत सारे एग्जांपल्स आपने दिए अच्छे लोगों के नाम आपने गिनाए जिससे कि हमें पता चल जाता है कि स्पोर्ट्स में हमारा करियर कितना ऊंचा जा सकता है कितना ब्राइट हो सकता है और काफ़ी चीज़ें हैं जो हम अपना करियर अगर बनाना चाहते हैं इसमें कोई भी मना ऐसी रुकावट नहीं है आप जितना आगे बढ़ना चाहें बढ़ सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से आप अपना करियर को बना सकते हैं इसमें पैसा भी है नाम भी है और सिर्फ इतना ही है कि आपको उस चीज़ को प्रेजेंट करने में पूरी क्षमता लगानी पड़ेगी पूरा जोश आपको जो है बीसों न का जोर लगाना पड़ेगा तो हो सकता है बहुत ही अच्छा करियर और मैं चाहूँगा कि इन फ्यूचर जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ओपन हो रही हैं और इस्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पे आ, किस तरह से जैसे कि एक स्पोर्ट्समैन या आ, हम लोग पी टी टीचर बोलते हैं स्कूलों में हैं तो आ, छोटे स्तर में भी हम लोग कितना कमा सकते हैं अंदाजन देखो ज्यादा तो नहीं कहता मैं लेकिन आ... ट्वेंटी प्लस तो फिर भी प्राइवेट स्कूल में आजकल एक अच्छे टीचर को दे ही रही है अगर अच्छा। वो आ, कई प्राइवेट स्कूल ऐसे जो गवर्नमेंट एडिड है तो वो पूरा ही उनको जितना सरकारी कर्मचारी को मिलता है पे उतना ही सैलरी वो पे कर रहे हैं तो स्कूल कई बार संस्था के होते हैं तो उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो उनका जो पे है वो बढ़ता भी रहता है अगर वो परफॉर्मेंस देंगे अच्छा रिज़ल्ट लाएंगे क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग uh, जैसे स्कूल बेस लगा लो हम किसी भी बच्चे का कैरियर बनाना है तो जैसे मैं जिस स्कूल में पहले था और अभी जिस स्कूल में हूँ तो हाउस सिस्टम हमने बना रखा है जैसे हम पूरे जो बच्चों को गर्ल्स को अलग और बॉयज़ को अलग अगर को एड हैं तो हम चार हाउसेस में बांट देते हैं और उनके फिर कॉम्पिटिशन वगैरह करवाते हैं स्कूल लेवल पे करवाते हैं उसके बाद साल में एक बार जोन लेवल का टूर्नामेंट हर एक स्टेट में, में मेरे ख्याल से होता है मैं तो हरियाणा से हूँ तो वहाँ तो होता ही है हर एक स्टेट में होता है ये तो तो उसमें फिर जो बच्चे हाउस में से निकल के आते हैं एक टीम बनती है स्कूल की और अच्छा एक कम्बिनेशन बन जाता है तो वो टीम आगे जाके नेशनल लेवल तक भी पोजीशन लेके कर आती है जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ जिन में नरवाना पढ़ता है हरियाणा के अंदर तो वहाँ पे हमारे आदरणीय जगमेंदर सर जी हैंडबॉल कोच है तो वहाँ की लड़कियाँ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है और कैप्टन तक भी वहाँ की रिम्पी नाम की एक स्टूडेंट है तो कैप्टन तक भी वो चो एक एरिया कोई इतना ग्रामीण एरिया है लेकिन को साहब की मेहनत और बच्चों के लगन के गरीब काफ़ी गरीब परिवारों से भी वहाँ बच्चे आते हैं खेलने ऐसे ही जिस गाँव में मैं जॉब करता हूँ दनोदा के अंदर वहाँ पर भी सरस्वती स्कूल में और हमारे खुद स्कूल में अकेडमी चलती है तो वहाँ से भी काफ़ी बच्चे आगे निकल रहे हैं तो ऑप्शन तो काफी है काफी है, है, काफी है। और चाहे लड़की हो या लड़का लड़की या लड़का बराबर अभी, अभी मेरे पहले पहले जैसे हमारी ये कहावत भी खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब लेकिन आज वो उल्डा तो कहते हैं खेलोगे तो बढ़ोगे नीजें हैं लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए आपका जो है स्टडी होना चाहिए और उसके साथ खेल कूद में आप अगर अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आप नवाब बन सकते हैं आपका नाम भी हो सकता है आपकी पहचान बन सकती है तो इसमें आज के जमाने में वो चीज़ें नहीं है जैसे पहले जमाने में हम लोग कहा करते थे आज तो उसका अच्छी जो पॉजिट पॉजिटिव साइन है कि आपका खेल कूद में ध्यान है तो बशर्त यही है कि उसको सही ढंग से उस तरह से यूज़ करना आना चाहिए सिर्फ आपने खेल खेलने में टाइम व्यक्त किया लेकिन उसको सही ढंग से फ्रेम नहीं किया या उसे उस तरह से आपने एजुकेशन नहीं लिया उस तरह से उस रास्ते के साथ उस टीम के साथ जुड़कर काम नहीं किया तो मुश्किल हो सकता है बहुत ही मुश्किल वाली बात है लेकिन जितना आपका रुचि खेल कूद में है उतना ही आपका करियर भी ब्राइट हो सकता है आज के ज़माने में लेकिन बशर्त यही है कि आपको एक अच्छे गाइडलाइन से चलना होगा ताकि आपका करियर में कहीं रुकावट ना हो तो चलिए विद्यार्थी मित्रों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे और आशा करते हैं कि आपको आज का यह कार्यक्रम बहुत ही पसंद आया होगा अगर पसंद है तो आप जरूर एक काम कीजिए चौरानबे 14-15, 14-15 इस नंबर पे अपना नाम के साथ मैसेज कीजिए कि आपको यह कार्यक्रम कैसे लगा और आगे आप करियर से जुड़ा हुआ कोई भी आपकी मन में बात हो तो उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं ताकि अगले कार्यक्रम में हम उन बातों को आपके साथ शेयर कर सके तो आज के लिए हमारे साथ राकेश जी हमारे साथ जुड़े बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताया अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप भी बहुत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो सुनते रहो मुस्कते रहो